श्री गर्ग सहिता विश्वजीत खंड छठा अध्याय प्रद्युम्न का मरुधन्व देश के राजा गय को हराकर कर मालो नरेश तथा के राजा से बिना युद्ध किए ही भेंट प्राप्त करना श्री नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार कलिंग राज पर विजय पाकर यादवेश्वर प्रद्युम्न मरुधन्व अर्थात मारवाड़ देश में इस प्रकार गए मानो अग्नि ने जल पर आक्रमण किया हो धन्व देश का राजा गय पर्वती दुर्ग में रहता था उसकी स्थिति जानकर यादवेश्वर ने उसके पास उद्धव को भेजा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव दुर्ग में गए और राज्यसभा में प्रवेश करके गए से बोले महामते नरेश मेरी बात सुनिए यादवों के स्वामी महान राजराजेश्वर उग्रसेन जम्बोद्वीप के राजाओं को जीतकर कर राजसु यज्ञ करेंगे साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं उन महाराज के मंत्री हुए हैं उन्होंने ही धनुधरो में श्रेष्ठ साक्षात प्रद्युम्न को यहाँ भेजा है आप यदि अपने कुल का कुशल क्षेम चाहें तो शीघ्र भेंट लेकर उनके पास चले श्री नारद जी कहते हैं राजन यह सुनकर शौर्य और पराक्रम के मध्य उन्मत्त होने वाले महाबली राजा गय ने कुछ कुपित होकर उद्धव से कहा गय बोले महामते मैं युद्ध के बिना उनके लिए भेंट नहीं दूंगा आप जैसे यादव लोग अभी थोड़े ही दिनों से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं नए धनी हैं। राजन उसके योग कहने पर उद्धव जी ने प्रद्युम्न के पास आकर समस्त यादवों के सामने राजा गय की कही हुई बात दोहरा दी फिर तो उसी समय रुक्मणी पुत्र ने गिरिदुर्ग पर आक्रमण किया गये के सैनिकों का यादवों के साथ घोर युद्ध हुआ हाथियों के पैरों से नागरिकों तथा भूमि पर चलने वाले लोगों को कुचलता और वृक्षों को रौंदवाता हुआ राजा गए दो अक्षौणी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला रथी रथियों के साथ बड़े बड़े गज गजराजों के साथ घुड़सवार घुड़सवारों के साथ तथा वीर वीरों के साथ परस्पर युद्ध करने लगे तीखे बाण समूहों ढाल तलवार गदा दृष्टि पार्श फरसेने और भुसुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की बाढ़ से भयातुर हो गए के सैनिक यादवों से परास्त हो अपना अपना रथ छोड़कर सब के सब दसों दिशाओं में भाग चले अपनी सेना के पलायन करने पर महाबली गए, बार बार धनुष की टंकार करता हुआ अकेला ही युद्ध के लिए आगे बढ़ा तेजस्वी श्री कृष्ण पुत्र दीप्तमान ने धनुष से छोड़े हुए बाढ़ों से शत्रु के घोड़ों को मार डाला एक बाढ़ से सारथी को नष्ट करके दो बाणों से उसकी ऊँची ध्वजा काट डाली बीस बाणों से रथ को तोड़ फोड़ कर पांच बाणों से उसके कवच को छिन्न भिन्न कर दिया फिर महाबली दीप्तमान ने सौ बाढ़ मारकर गय के धनुष को भी खंडित कर दिया गये ने दूसरे धनुष लेकर बीस बाणों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र दीप्तमान को घायल कर दिया फिर वह बलवान वीर मेघ के समान गर्जना करने लगा सम्रांगण में उसके प्रहार से दीप्तमान के हृदय में कुछ भी व्याकुलता हुई तथापि उन्होंने एक ज्योतिर्मयी सुदृढ़ शक्ति हाथ में ली और उसे घुमाकर महात्मा गय के ऊपर चलाया उस शक्ति ने राजा के हृदय को विदिन्न करके उसका बहुत रक्त पी लिया राजन गय भी समुद्रांगण में गिरकर कर हो गया दिप्तमान अपने धनुष के कोटि शत्रु के गले में डालकर उसे हसीटते हुए प्रद्युम्न के सामने उसी प्रकार ले आए जैसे गरुड़ किसी नाग को खींच लाया हो उस समय मानवों तथा देवताओं की धुंदुमिया एक साथ ही बज देवता आकाश से और पार्थिव नरेश भूतल से फूलों की वर्षा करने लगे राजन तब गए ने राजभरारी श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के चरणों का पूजन किया वहां से महात्मा प्रद्युम्न अवंतिका अवंतिकापुर को गए उसी प्रकार जैसे भ्रमर सुनहरी कर्णिका पर टूट पड़े उनका आगमन सुनकर मानव नरेश जैसेन ने उनकी भरी भांति पूजा की मिथिलेश्वर वे प्रद्युम्न के प्रभाव को जानते थे अतः उनसे अपनी पराजय स्वीकार करके उन्होंने बड़े बुढ़ों को बुलवाया और उनके द्वारा महात्मा प्रद्युम्न को उत्तम भेंट सामग्री समर्पित की वहां अपने पिता की बुआ राजा धीर देवी को प्रणाम करके महामणस्त्री प्रद्युम्न ने अपने फुफेरे भाई विन्द और अनुविंद को गले से लगाया और मालो देश के योद्धाओं से सादर घिर वे बड़ी शोभा को प्राप्त हुए वहाँ से धनुधारियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न माहिस्मती पुरी को गए और जादुओं तथा अपने सैनिकों के साथ वहाँ उन्होंने नर्मदा नदी का दर्शन किया जल के कल्लोलों से सुशोभित नर्मदा मानो श्रृंगार तिलक धारण किए हुए थी और छिपी हुई पगड़ी की भांति पुष्प समूहों को बहा रही थी बेत बाँस तथा तो अन्य वृक्षों से फूले हुए माधव तरुओं से घिरी हुई नर्मदा मूर्तिमान तेजस्वी देवताओं से घिरी हुई आकाश गंगा की सी शोभा पाती थी उसके तट पर छावनी डालकर यादवेश्वर प्रद्युम्न यादवों के साथ इस प्रकार विराजमान हुए मानो देवताओं के साथ देवराज इंद्र शोभा पा रहे हो महाराज माहष्मतिपुरी के स्वामी इंद्रनील बड़े ज्ञानी थे उन्होंने महात्मा प्रद्युम्न के पास अपना दूध भेजा दूत ने प्रद्युम्न राज के शिविर में आकर हाथ जोड़ प्रणाम किया और सबके सुनते हुए वहां यह बात कही दूत बोला प्रभो हस्तिनापुर के राजा बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने इन अत्यंत बलवान वीर इंद्रनील को माहिस्मती के राज्य पर स्थापित किया है अतः ये किसी को बलि या भेंट नहीं देंगे दुर्योधन को स्वेच्छा से ही ये द्रव्य राशि भेंट करते हैं बलात् नहीं आप लोग युद्ध कर सकते हैं परंतु यहाँ युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा श्री प्रद्युम ने कहा दूत जैसे राजा गए और खनिंग राज ने अपमानित होकर भेंट दी उसी तरह यहाँ के राजा भी पराजित होकर भेंट देंगे माहिसमती के राजा बड़े राजा राजाधिराज बने हैं परंतु ये महाराज उग्रसेन को नहीं जानते श्री राज प्रद्युम्न की कही हुई बात कर सुनाई। के राजा ने देखा कि यादवों की सेना बड़ी उद्भट है अतः उसे युद्ध करना ठीक न होगा इसलिए वे पांच हजार हाथी एक लाख घोड़े और दस विजयशील रथ लेकर निकले और महात्मा प्रद्युम्न से मिलकर वह सब कुछ उन्हें भेंट कर दिया इस प्रकार श्री गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्र संवाद में माहस्मती पुरी पर विजय नामक छठा अध्याय पूरा हुआ